और साक्षी में गुणीपना कैसे पैदा किया जाएगा और साक्षी सावय तो है नहीं तो उसकी हीनांग पूर्ति कैसे होगी तो जिसमें प्रदेश नहीं है हाथ पांव अवयव होवें तो टूटे हुए अंग को जोड़ दें मैल हो तो उसको धोवें और कहीं रंग रोगन लगाना हो चमकाना हो तो चमकावे। वो तो वैसी चमक तो और किसी चीज में है ही नहीं ऐसा स्वयं प्रकाश दिव्याति दिव्य दिव्यो यमूर्त पुरुष सभाज्याभ्यंतरोजहा अप्राणो यमना शुभ्र महाराज आत्मदेव ऐसे हैं अब देखो समवाय किसके साथ होता है द्रव्य का है ना द्रव्य में गुण कर्म सामान्य ये सब समवाय संबंध से रहते हैं हैं? तो ये जो आत्मा रूप द्रव्य है इसमें समवाय किस संबंध से रहता है जरा ये बताओ समवाय भी तो एक पदार्थ है ना समवाय भी नैयायिकों के वैशेषिकों के मत में एक संबंध है तो बोले वो आत्मा के साथ कैसे जुड़ेगा अच्छा कहो कि आत्मा और मन के संजोग से स्मृति की उत्पत्ति होती है पहले से जो संस्कार मन में पड़े रहते हैं आत्मा मन का संजोग हुआ तो स्मृति की उत्पत्ति हुई तो पूरे मन का पूरे आत्मा के साथ संजोग होता है कि आत्मा के एक देश का मन के एक देश के साथ संबंध होता है तो विभू आत्मा के बारे में ये कहना कि उसका एक अंश मन के एक अंश के साथ जुड़ता है ये बिल्कुल गलत है तो स्मृति का नियम नहीं होगा सब स्मृतियां एक साथ उदय हो जाएंगी एक साथ एक ही स्मृति हो वह ये नियम नहीं रहेगा सब स्मृतियां एक साथ उत्पन्न हो में या आगे पीछे का उनमें नियम नहीं रहेगा और ये स्पर्शादि रहित जो आत्मा है उनका मन आदि के साथ संबंध नहीं हो सकता और आत्मा रूप द्रव्य के से ये गुण आदि जो हैं कर्म सामान्य आदि जो हैं वो बिल्कुल अलग नहीं होते और ये उससे भिन्न होते ही नहीं इसलिए संबंध किसी प्रकार नहीं होता ये कहो कि सब के सब साथ साथ पैदा हुए हैं न सब सब साथ, साथ सब के सब रहते हैं अयुत सिद्ध हैं अयुत सिद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है कृत माने मिलना हो परस्पर मिल के जो सिद्ध होते हैं है ना मिलन से वो युत सिद्ध होते हैं तो बिना मिले ही सिद्ध होते हैं हमेशा से सिद्ध होते हैं उनको अयुत सिद्ध बोलते हैं युक्त होकर के सिद्ध नहीं है ना बिना युक्त हुए ही पहले से ही आ, कभी इनका संजोग नहीं हुआ है संजोग से पूर्व से ही सिद्ध हैं तो आत्मा के साथ जद ये बात माने कि इच्छा आदि जो हैं ये अयुत सिद्ध हैं तो आत्मा जितना बड़ा है उतनी बड़ा इच्च, बड़ी इच्छा हो आत्मा जितनी बड़ी इच्छा कोई होगी अरे कितनी इच्छाएं होती हैं और मर जाएंगे तो आत्मा जितना विस्तार किसी इच्छा का होगा आत्मा इच्छा भी विभु होगी धर्म अधर्म संस्कार भी क्या विभू होंगे तो आत्मा में इन सब वस्तुओं के संबंध का कोई प्रसंग नहीं है और यदि ये बात मान ही ली जाए कि हाँ इनका संबंध है तो आत्मा को कभी मोक्ष नहीं होगा क्यों कि हमेशा इच्छा बनी रहेगी आदमी धर्मी भी बना रहे देखो ये प्रयोजन ही बिगड़ गया सारा का सारा आत्मा धर्मात्मा होवे तो उसको धर्म का फल भोगने के लिए कभी स्वर्ग में कभी ब्रह्मलोक में कभी मर्स्यलोक में जाना पड़े और अधर्मी होवे तो आत्मा तो कभी नरक में रहे कभी मर्स्यलोक में रहे और दोनों होवे तो जन्म से जन्मांतर में जावे तो इच्छावान भी हो और मुक्त भी होवे इच्छा वाला आदमी कभी मुक्त नहीं होता हो वो किसी न किसी के साथ बंधा रहेगा जहां से उसकी इच्छा पूरी होगी उसके साथ वो बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में आत्मा में न बुद्धि है न इच्छा है न प्रयत्न है न द्वेष है न धर्म अधर्म है न संस्कार है ये तो बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो घड़े की जो चीज है ना वो यहां आकाश में जैसे बच्चे मान लेते हैं अच्छा ये जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है ना इंद्रधनुष सबको कहा दिखाई पड़ता है आकाश में ही तो दिखाई पड़ता है ना वो हरा रंग वो पीला रंग वो लाल रंग वो आकाश में नहीं होता है वो आकाश तो ज्यो का त्यों है वो क्या होता है वो तो जो पानी के कण होते हैं उन पर सूर्य की किरणों के पड़ने से वो रंग मालूम पड़ता है आकाश में आकाश से उनका कोई संबंध नहीं है आकाश में दिखते होने पर भी उनका कोई संबंध नहीं है तो इस तरह है आत्मा के साथ इन वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं अस्पर्श द्रव्य के साथ उनका कोई संबंध नहीं हो सकता और ये आकाश का वायु है ये बात नहीं बन सकती ये आकाश की अग्नि है कहिए बात नहीं बन सकते ये आकाश का घड़ा है कहिए बात नहीं बन सकती संबंध ही नहीं बनेगा अरे बाबा ये सारी इच्छाएं बुद्धि द्वेष आदि तो पैदा होते और मरते हैं यदि आत्मा भी इनके साथ मिल जाए तो वो भी पैदा होवे और मरे तो यदि ये बात मान ली जाए कि इनके साथ आत्मा का संबंध है तो आत्मा विकारी हो जाए आत्मा सवयव हो जाए आत्मा देह के समी समान हो जाए तो अनेक अपरिहार्य दोष की प्राप्ति होगी इसी से जैसे बोल हैं जैसे अज्ञान के कारण लोग बोलते हैं कि आज आकाश मलिन है आज आकाश जो है वो तूफान से ग्रस्त है वैसी अज्ञान के कारण अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी परिपूर्ण एक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व को ना अपने प्रत्यक्ष चैतन्य को साक्षी आत्मा को कर लोग ये बताते हैं कि ये इनसे जुक्त है सभी मतों में देखो न्याय के मत में भी जीव को छोटा तो नहीं मानते हैं ना बड़ा मानते हैं देह तो नहीं मानते लेकिन वो छोटा आत्मा अपने को देह ही तो मान रहा है ना न्याय के मत में भी भ्रांति है कि नहीं है सांख्य के मत में भी आत्मा को विभू मानते हैं दृष्टा मानते हैं तो सांख्य के मत में भी दृष्टा जब अपने को शरीर मानता है तो अविद्या से ही तो मानता है ना अच्छा पूर्व मीमांसा के मत में जब ये मानते हैं कि आत्मा अपने कर्म फल का भोग करने के लिए लोकांतर में जाता है या देह की मृत्यु के बाद भी रहता है तो पूर्व मीमांसा के मत में भी तो देह आत्मा नहीं है ना भ्रांति से ही देह को आत्मा माना जाता है अच्छा वैष्णव के मत में लोग वैकुंठ लो में जाते हैं कि नहीं गोलोक में जाते हैं कि नहीं ये सब श्युण लोग शिव लोक में जाते हैं कि नहीं देवी देवी के उपासक देवी लोक में जाते हैं कि नहीं तो वे क्या इसी शरीर से जाते हैं जब तो ये शरीर छोड़ के जाते हैं ना तो वो उपासक शरीर जो है वो देह से अलग है कि नहीं है परंतु जब कोई भी उपासक देह को मैं मानता है तो भ्रांति से ही मानता है कि नहीं है तो देखो धर्म अधर्म मानने वाला भी देह को यदि आत्मा मानता है तो भ्रांति से मानता है क्योंकि अधर्म मानने वाले को नरक में जाना पड़ेगा तो यह शरीर नहीं जाएगा और धर्म मानने वाले को स्वर्ग में जाना पड़ेगा तो यह शरीर नहीं जाएगा अपने इष्ट देव के लोक में जाओगे तो यह शरीर नहीं जाएगा है ना ये दृष्टा है तो भी ये शरीर आत्मा नहीं है तो इन सभी मतों में बौद्ध मत में भी आत्मा विज्ञान है अथवा आत्मा शून्य है तो स्थूल देह को मैं मानना यह भ्रांति है कि नहीं है बिल्कुल भ्रांति है अच्छा जैन मत में जब आत्मा इस शरीर से मुक्त होकर के अलोकाकाश में गमन करेगा तो क्या यही शरीर जाएगा तो जैन मत में भी इस शरीर को मैं मानना भ्रांति है बौद्ध मत में भी इस शरीर को मैं मानना भ्रांति है वैष्णव मत में शैव मत में शाक्त मत में इस शरीर को मैं मानना भ्रांति है तो जब संसार के सर्व मत ये बात स्वीकार करते हैं ईसाई मत में भी शरीर को मैं मानना भ्रांति है क्यों कब मरने के बाद आत्मा उनकी रहती है कि नष्ट हो जाती है स्वर्ग में जो आत्मा जाती है तो देह तोड़े जाता है तो उनके मत में भी देह को मैं मानना भ्रांति है मुसलमान के मत में भी देह को मैं मानना भ्रांति है का क्यों कि मरने के बाद कयामत तक कब्र में ये देह ही रहेगा क्या और मोहम्मद साहब की सिफारिश से जो विहिस्त में जाएगा वो क्या ये शरीर ही जाएगा क्या तो आत्मा का स्वरूप ये शरीर नहीं है इसलिए शरीर की लंबाई चौड़ाई आ, आत्मा की लंबाई चौड़ाई नहीं है शरीर का वजन आत्मा का वजन नहीं है शरीर का जन्म और मरण आत्मा का जन्म और मरण नहीं है ये बिल्कुल भ्रांति से ही शरीर के साथ संबंध माना हुआ है अब इस शरीर से जो कर्म होते हैं उनका संबंध इस शरीर में जो मन रहता है उसका संबंध इस शरीर में जो गुण दोष रहते हैं उनका संबंध इस शरीर के कारण जो राग द्वेश होता है उनका संबंध वेदांति कहते हैं कि ये सब के सब भ्रांति के कारण है ना इस देह को मैं मान लेने के कारण अपने आत्मा में कल्पित होते हैं यदि देह को मैं न मानो तो एक तो रिश्तेदार नातेदार चले जाएंगे नारा फिर संप्रदाय जाति चली जाएगी नारा आश्रम ना। तो देह में ही रहता है ना? फिर वर्णाश्रम प्रयुक्त धर्मा धर्म कहाँ रहेगा है ना फिर उनसे होने वाला फल कहाँ होगा तो जहां देह में से ये मैं की भ्रांति छूटी वहां ये दुनिया के जितने चक्कर हैं ये सब के सब छूट जाते हैं दुनिया के सारे चक्कर केवल देह को मैं मानने के कारण केवल देह को मैं मानने के कारण है इसी से जिन लोगों ने अपने को बुद्धिमान भी माना तार्किक भी माना यौ है बौद्ध भी माना यौक्त भी माना वे लोग भी जब देह और देह में रहने वाली बुद्धि लिंग देह में रहने वाली बुद्धि राग द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार को जब आत्मा के साथ जोड़ा जब प्राकृत विकार आकार संस्कार को अपने साथ जोड़ा तो आत्मा के अज्ञान से केवल भ्रांति के कारण ही अपने आप के साथ जोड़ा ये अपने आत्मदेव जो हैं ये नारायण तो बिल्कुल अकेले ही है रूप कार्य सामख्या त्र तत्र आकाश से न भेदोस्ती तद्व जीवेशु रूप कार्य सामाख्या तत्र तत्र वही देखो जहां देखो जगह जगह देखो तो रूप अलग है कार्य अलग है और नाम अलग है बोले तो जोहार में तो ये देखने आता है आता है एक ही आत्मा में इस व्यवहार की उत्पत्ति कैसे उपपत्ति कैसे होगी किस युक्ति से सिद्ध होगा वो उपादक युक्ति सिद्ध करने वाली जुक्ति कौन है कब तो बोले देखो एक आकाश है लेकिन घड़ा छोटा हो तो छोटा और बड़ा हो तो बड़ा ये ऐसे बर्तन बनाते हैं महाराज लो, कि एक में दूसरा दूसरे में तीसरा तीसरे में चौथा चौथे में पांचवा रख के थोड़े में बहुत सारे बर्तन रख दो तो कुल्हड़ जो होता है वो तो एक में दूसरा नहीं घुसता है हैं? ना परंतु नाद होने नाद, तो उसमें दो सौ चार सौ कुल्लड़ रखे जा सकते हैं तो नाद का आकाश बड़ा दिखता है घड़े का आकाश छोटा दिखता है कुल्हड़ का आकाश और उससे छोटा दिखता है आ, करवे में जो नली लगी होती है ना वो तो और छोटा करक बोलते हैं करवा करवा के लिए संस्कृत में करक शब्द नीम के नीचे खाट बिछी है खाट के नीचे करवा आ, आ, गदास अल्मास राम लला को सरवा कबहूक हि नहीं रहो गो है ना जैसे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का कबहूं अस करी मन मेरो ब्रज में बोलते हैं है भगवान कभी मन हमारा ऐसा बना दो कैसा कर, कर करवा हरवा गुंजन कुंजन कुन बसेरो ही बसेरो कबहूंक अस करो मन मेरो हे प्रभु क्या कभी मेरा मन ऐसा होगा भूख लगे तब मांग खाई हो गिनो न ब्रज सवेर के टुक जूठ और घर घर छाछ महेरो मन में रहो कर करवा हरवा गुंजन कुंजन माही बसेरो करवा उसी को बोलते है करवा उसमें डोटी सी लगी रहती है हो जैसे गंगा सागर होता है ना मारवाड़ियों के घर में है छोटा तो करवे का आकाश छोटा और घड़े का उससे बड़ा और कुल्हड़ का उससे भी छोटा और सुई में जो धागा डालते हैं जिस जगह वो क्या है तो बोले सुई का छेद और कुल्लड़ और घड़ा और कुंडा ये जो माटी का बनाते हैं या पीतल का बनाते हैं या तांबे का बनाते हैं तो ये तांबे का भेद है पीतल का भेद है माटी का भेद है उसमें शराब रखा कि दूध रखा कि गंगा जल रखा इसका भेद है उसमें धूल है कि धुआं है इसका भेद है लेकिन आकाश सब में बिल्कुल एक तरीका है रूप सबका अलग अलग काम सब से अलग अलग लिया जाता है और नाम सबका अलग अलग होता है परंतु आकाश से नेदोस्ती परंतु आकाश का भेद आकाश का भेद नहीं है इसी प्रकार आत्मा जो है वो आकाश से है और ये जो बोलते हैं फूल दे ये खड़ा है हो सूक्ष्म दे नारायण अच्छा कारण दे आपको सुनाता हूं और सब सिद्धांतों में कारण शरीर जो माना जाता है ना वो बीजात्मक माना जाता है वेदांत में वो बीजात्मक नहीं है अगर बीजात्मक कहते भी हैं कहते हैं बीजात्मक लेकिन अविद्या को ही बीज मानते हैं अज्ञान को ही बीज मानते हैं अज्ञान के कारण और बीज ये शब्द तो पर्याय बाची है केवल अज्ञान ही कारण है तो ऐसा समझो कि शरीर तीन नहीं है ना एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है और उसके अज्ञान से है ना उसके अज्ञान से जो बुद्धि में अपनी परिच्छिता का भ्रम है स्थूल देह के कारण है ना स्थूल देह के कारण बुद्धि में परिचिन्नता का भ्रम है उस बुद्धि को है ना सूक्ष्म शरीर बोलते हैं भ्रांत बुद्धि को केवल भ्रांत बुद्धि का नाम सूक्ष्म शरीर है और यदि अपने आत्मा के ज्ञान से अज्ञान मिट जाए और बुद्धि में स्थूल देह होने का भ्रम न रहे तो क्या होगा उसका नतीजा आपको बता उसका नतीजा ये होगा कि बुद्धि और स्थूल दे इन दोनों का जो अलगाव है वही मिट जाएगा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अलगाव ही मिट जाएगा और ये अलगाव मिट जाने का क्या नतीजा होगा कब मरने के बाद जन्म नहीं होगा माने सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर के साथ आग में जल जाएगा मिट्टी में गढ़ जाएगा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से न्यारा कब तक जब तक बुद्धि भ्रम बस अपने को देह से एक समझती है तब तक मालूम पड़ता है कि तब तक विवेक करते हैं कि देह अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है जो शरीर में से निकल के नरक में स्वर्ग में पुनर्जन्म में जाता आता है वैसे बुद्धि में जाना आना वैसा नहीं होता जैसा शरीर का जैसे मोटर चलती है वैसे बुद्धि नहीं चलती है जैसे विमान उड़ता है वैसे बुद्धि नहीं उड़ती है वो बुद्धि का कारण तो म, आकाश का कारण तो मन है और मन की भी एक परिष्कृत संस्कृत अवस्था का नाम बुद्धि है तो मन से आकाश की उत्पत्ति हुई तो बुद्धि कहीं आकाश ही नहीं चलता है तो बुद्धि कहां से चलेगी तो स्थूल शरीर के समान बुद्धि नहीं चलती बुद्धि जब भ्रम बस अपने को शरीर मानती है तब शरीर के चलने को फिरने को अपने अंदर मानती है तो बुद्धि भ्रम बस नरक बना लेती है बुद्धि भ्रम बस स्वर्ग बना लेती है बुद्धि भ्रम बस पुनर्जन्म बना लेती है लेकिन यदि अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का ज्ञान होवे नारायण ये अवच्छेद बाद में दृष्टि सृष्टि बाद में हो गमनागम नहीं मानते हैं आभाष बाद में गमनागम मानते हैं सो आभास का आभास मात्र अवच्छेद बाद में गमनागमन की वृत्ति बनती है दृष्टि सृष्टि बाद में गमनागमन दृष्टि मात्र है आभाष बाद में आभास बाद में आभास का गमन-गमन मानते हैं, तो आभास का गमन गमन कैसे होगा वो भी तो आभास ही होगा इसलिए स्थान स्थान पर रूप का भेद है कार्य का भेद है नाम का भेद है परंतु आकाश का भेद नहीं है तद्वत जीव है सोनिर्णय इसी प्रकार आत्मा के संबंध में निर्णय करना चाहिए अब एक विचार नया उठाते हैं भाई ये आखिर महाकास के साथ घटाकास का कोई संबंध है कि नहीं जैसे सोना से कंगन बना दें, तो विकार तो नहीं हुआ सोने में सोना तो सोना ही रहा ना लेकिन आकृति बन गई ये दृष्टांत में क्या त्रुटि है वो कहो आप थोड़ा सुना दें क्योंकि श्रुति का कहना है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो हेतु तो दृष्टांत वर्जित है उसमें कोई दृष्टांत नहीं तो स्वर्ण के दृष्टांत में क्या त्रुटि है कि स्वर्ण एक परिचिन्न पदार्थ है उसके ऊपर लेप कर सकते हो कि नहीं है ना मीना पच्चीकारी है ना तो सोने का रंग हरा बना देते हैं लाल बना देते हैं संस्कार जोड़ते हैं कि नहीं उसमें अच्छा और उसमें से काट के थोड़ा निकाल लें तो वो अंगुली में चला जाएगा अंगूठी बन जाएगा कि नहीं पीठ के गढ़ दे तो अंगूठी बन जाएगा कंगन बन जाएगा कुंडल बन जाएगा क्यों बनेगा यदि सोना आकाश की तरह ठसा ठस थस भरा हुआ होता तो क्या आकाश का कंगन कोई बना सकता है आकाश की अंगूठी बना सकता है आकाश और सोना में क्या फर्क है आकाश तो भरपूर है और सोना ऐसा है जिसके ऊपर भी जगह है नीचे भी जगह है दाइने भी जगह है बाएं भी जगह है, है आगे भी जगह है पीछे भी जगह है और छेद करो तो भीतर से भी जगह निकली आवेगी तो इसी से सोना में आकार बनता है सोना में आकृति बनती इसलिए है कि वो पूर्ण नहीं है यदि पूर्ण होता तो उसमें आकृति नहीं बनती तो माना कि सोने में विकार नहीं हुआ सोना सोना ही हुआ लेकिन सोना अपूर्ण है ना तो निर्विकारता के अर्थ में सोने को दृष्टांत दे सकते हैं लेकिन पूर्णता के अर्थ में तो सोने को दृष्टांत नहीं बना सकते ना तो ब्रह्म में अवकाश नहीं है कि उसमें छेद किया जा सके कि उसको पीठ के गोल बनाया जा सके है ना कि उसको गला के ढाला जा सके आकाश को ना गला के ढाला जा सकता ना पीठ के गोल बनाया जा सकता है ना और ना तो उस पर कोई पच्चीकारी की जा सकती ये तो सोना में की जा सकती है तो स्वर्ण में जैसी सृष्टि बनती है वैसे ब्रह्म में सृष्टि नहीं बन सकती अच्छा नारायण आप देखो दूसरी बात की दूध से दही बना पानी में फेन हुआ बुलबुला हुआ ये क्या हुआ कहीं बिकार हुआ हो बिकार हुआ तो आकाश में क्या कोई बिकार हुआ है कि उससे घड़ा बना है घटाकाश बना है घटाकाश जो है वो आकाश का जैसे सोने से कंगन हार कुंडल आदि बनते हैं वैसे आकाश से बनी हुई चीज नहीं है घटाकाश वो तो केवल घट की उपाधि के कारण है स्वतः नहीं है घटाकाश आकाश में और जैसे पानी में फैन बुद आदि बनते हैं वैसे बिकार भी नहीं है तो जैसे आदमी के शरीर में हाथ पांव होते हैं ऐसे क्या आकाश का अवयव है वो हाथ पांव है अच्छा बोले कण कण जोड़ करके जैसे बनाते हैं वैसे आकाश में क्या कण होता है कि उससे जोड़ के बना है तो आकाश में कण होते नहीं इसलिए आकाश का आरंभ नहीं है और आकाश में अवयव अंग होते नहीं इसलिए घटाकाश महाकाश का अवयव नहीं है और घटाकाश महाकाश का विकार नहीं है और वो परिणाम नहीं है वो तो ज्यो का त्यों महाकाश ही है ना घट की उपाधि से परिच्छि सा भाजता है परंतु घट की उपाधि भी क्या है घट की उपाधि भी आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्निरापा अधव्या पृथ्वी है आकाश में ही प्रलय के सृष्टि प्रलय के क्रम से कल्पित है वो घट भी आकाश से न्यारा नहीं है तब नारायण घटाकाश क्या है कि घटाकाश केवल एक प्रतीति है सदा जीवो विकारावय तथा अब ये जो देह में जीव बना हुआ है ये क्या है लेकिन ये परमात्मा का परिणाम है।, है तो पूर्ण में पूर्ण में अविकृत परिणाम भी नहीं होता जीव कहते हो रह के अपने स्वरूप में अच्छा बोले भाई चिंतामणि जो है उससे कहो कि तुम ऐसी ये चीज दे, दे दो तो दे, दे। तो चिंतामणि में तो ना परिणाम है न विकार है ना तो बोले बाबा चिंतामणि सगुण है और मांगने वाला अलग है और देने वाला चिंतामणि अलग है वो तो छोटा तो ही है ना मांगने वाले में चिंतामणि कहा है कल्प वृक्ष तो छोटा है ना कहे कल हे कल्प वृक्ष हे कामधेनु हे चिंतामणि हमारे लिए एक है ना एक सोने की सिल्ली दे दो तो कामधेनु ने दे दिया कल्प वृक्ष ने दे दिया नारायण है ना चिंतामणि ने दिया ये बिल्कुल ठीक है और कामधेनु चिंतामणि कल्प वृक्ष में कोई विकार नहीं हुआ लेकिन वो अलग रहे और जो दिया सो अलग चला गया है ना सोना उठा के ले आए कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में रह गया कामधेनु महात्मा के आश्रम में रह गई है ना चिंतामणि जो है वो न जाने कहां है अभी ना। तो नारायण क्या बात क्या हुई ये है ना श्रद्धा श्रद्धा सिद्ध कल्पवृक्ष श्रद्धा सिद्ध कामधेनु श्रद्धा सिद्ध चिंतामणि को उनसे आप संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर सकते हो लेकिन व्यापक जो पर ब्रह्म परमात्मा है परिपूर्ण ठोस अच्छा जैसे पानी में विकार होता है फेन बुल दी जैसे दूध में विकार होता है दधी आदि वैसे तो नहीं होता है उसमें तब ये जो शरीर के भीतर जो है न जो चित्ता काश है शरीर के भीतर जो भूताकाश है वो तो जैसे घड़े में महाकाश का अवयव विकार परिणाम नहीं है वैसे देहा भूताकाश जो है उसका परिणाम मुखाकाश उदराकाश कंठाकाश है ना ये सब नासिका नासिकाकाश कर्णाकाश ये जो आकाश हैं ये भूताकाश के परिणाम विकार अवयव नहीं हैं केवल उपाधि मूलक भासते हैं इसी प्रकार हमारा ये जो अंतकरण है ना चित्ताकाश जो है ये न चिताकाश का परिणाम है न विकार है न अवयव है न उसमें ये कोई दूसरी वस्तु है ज्यो का क्यों चिदाकाश ही चित्ताकाश के रूप में और भूताकाश के रूप में है बोला भाष रहा है चिदाकाश में किसी भी प्रकार का परिणाम जो है वो नहीं है मालूम क्यों पड़ता यथा भवती बाल नाम गगनम मलिनम मलई ही तथा भवत्य बुद्धा आत्मापि मलिनो मलई ही ये हीनता का जो भाव आता है अपने चित्र में न तो मैं हीन हूं तो हीनता दोनों तरह से होती है वो ए, तुमको मालूम नहीं हमने यूनिवर्सिटी बना दी तो ये क्या है आप समझते हैं तो बोले ये तो बड़ा अभिमान है क्या अभिमान नहीं है है ना ये रोना है कहे का रोना है क्या उसको ये डर है कि कोई हमको निकम्मा न समझे ये न समझे कि दुनिया में पैदा होके इन्होंने कोई काम न किया नहीं किया हैं तो अपने अंदर जो हीनता का भाव है है ना? उसकी सफाई देने के लिए कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी है है ना जैसे कोई चोर कहे है ना हे तुम तो हमको चोर समझते हो हमने इतना दान किया है आजकल चोर और दाता का भी समानाधिकरण हो गया है ना तो <laughs> चोर और दाता का समानाधिकरण है ना माने चोरो दाता दाता चौरा इस प्रकार से भी आजकल वेदांत की भाषा में समानाधिकरणीय पद का प्रयोग हो सकता है एक विभक्तिक एक विभक्तिक प्रयोग दोनों का हो सकता है तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है ये बच्चे जो है ना वो समझते हैं आकाश महिला आज आकाश बड़ा गंदला है आज तो आकाश लाल लाल हो गया है आज तो आकाश धूल धूषरित तो हो गया है वो स्वामी जी ने क्या बढ़िया कहा है जथा गगन घन पटल निहारी भानु कह अभिचारी निरखही लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल न सह भाए है ना? वो जथा धूम तम नभ, नभ तम धूरी नीस वोहामी जी ने कहा कि जैसे आकाश में अंधकार की कल्पना की आज आकाश अंधकार मय तम धूम आज आकाश धूम मय आज आकाश धूली मय नभ, नभ तम धूरी धूम जिम सोहा जैसे आकाश न धूममय है न धूलिमय है न तमोमय है उसमें तो तम धूली धूम कितनी बार आते हैं और जाते हैं और वो ज्यो कहते हैं गए ये तो प्रतीति है तो जैसे बच्चे आकाश को मल से मलिन समझते हैं इसी प्रकार जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं तथा तो भवत्य बुद्धान आत्मा मलिनो मलई इसी प्रकार महाराज ये आत्मा को जो मलिन समझते हैं ये बुद्धिमान है ये इच्छावान है और ये रागवान है द्वेषवान है धर्माधर्मवान है प्रयत्नवान है संस्कारवान है कि ये बात जो समझते हैं वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते हैं न तो प्रकृति प्राकृत से इसका कोई संबंध है और न तो अंतकरण के भावों गुणों से इसका कोई संबंध है ये तो ज्यो का त्यों अच्छा अब आगे फिर सुना ख्याश दिरीये आत्मा परोपी रूपी वहां ये जो इस शरीर में आत्मा है अपना आपा ये ब्रह्म का अंश नहीं है क्योंकि जैसे आकाश मुंह में आके एक अंश नाक में आके एक अंश कान में आके एक अंश पेट में आके एक अंश है न और फिर अलग अलग शरीर में एक एक अंश जैसे आकाश के हिस्से बन जाते हैं ये कल्पना गलत है वैसे परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न शरीर में आकर के भिन्न भिन्न आत्मा बन जाता है ये कल्पना गलत है न तो ये ब्रह्म का अंश है न तो ब्रह्म का विकार है ये तो उपाधि में प्रविष्ट होकर के ब्रह्म ही जीव नामधारी है जैसे महाकाश की ही संज्ञा घट की उपाधि से घटाकाश है आकाश में किसी प्रकार का छेदन भेदन नहीं हुआ है वो छिन्न भिन्न नहीं हुआ है इसी प्रकार ब्रह्म जीव का क्यों ही जीव है ऐसा समझना चाहिए बोले कि इसमें हमको ये शंका है कि ब्रह्म तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है और जीव जो है वो महाराज किसी से राग करके रोवे किसी से द्वेष करके जले अभिमान करके फूले मौत से डरे और बेवकूफी पर बेवकूफी करता जाए ये जीव के साथ पांच बात जुड़ी हुई है वो मौत से डरता है मन अधिनिवेश हो गया है वो किसी की दोस्ती में फंसता है राग से रोता है वो द्वेष से जलता है वो अभिमान से फूलता है और वो बेवकूफी पर बेवकूफी करता है तो ये मलिनता जीव के भीतर है और ब्रह्म के भीतर नहीं है तो इस श्लोक में ये बात बताई गई कि परमार्थ दृष्टि से ये जीव में मलवत्व नहीं है ये मौत से डरता नहीं है ये डरने का जो भाव है ना उस भाव का साक्षी है उससे न्यारा है और जो रागी पने का भाव है उसका भी साक्षी है जो द्वेषीपने का भाव है आभास में उसका भी साक्षी है जो अभिमान है उसका भी साक्षी है जो अविद्या है उसका भी साक्षी है तो परमार्थ में जीव का अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के साथ कोई संबंध नहीं है जैसे कोई अपने को जब घड़ा मानेगा तो फूटने का डर रहेगा यही राग हुआ ने? और जब किसी से राग जोड़ेगा तो बिछोह का डर होगा रोएगा तो घड़ा मानेगा तो फूटेगा और धरती मानेगा तो गलेगा मित पानी में मिल जाएगा और पानी मानेगा तो जल जाएगा और आग मानेगा तो बुझ जाएगा और अपने को हवा मानेगा तो कभी चले कभी न चले आकाश माने तो ईश्वर का संकल्प जीव का संकल्प समाप्त होने पर खत्म हो जाएगा अपने को मन माने तो राग द्वेष में फंस जाएगा अपने को कर्ता माने तो काफी आत्मा हो जाएगा अपने को आरम आराम तलब बना ले तो भोगता हो जाएगा हैं इसलिए तुम अपने मैं को कहा बैठा के रखते हो तुम्हारा असली मैं कौन है इस बात को जानना जरूरी है न तुम खड़ा हो कि फूट जाओ ये शरीर जो है, घड़ा है। ना है न मिट्टी है कि पानी में गल जाओ न पानी हो कि आग में जल जाओ न आग हो कि बुझ जाओ न वायु हो कि बंद हो जाओ न आकाश हो कि संकल्प का कार्य होवे न मन के मन के संकल्प का कार्य है आकाश न मन हो कि तुम मेरा ग्वेश हो गए न तुम बुद्धि हो कि तुम करता हो, न तुम आनंद में कोष हो हो कि आराम तलब हो के भोगता बन जाओ अरे तुम तो भाई जन्म स्वरूप शुद्ध साक्षी हो तो अपने स्वरूप को न जानने के कारण मानी मानी बंधन में आए हो, मान मान करके तुम बंधन में आ गए हो जब रोने लगते हो कि हम इसके बिना नहीं रह सकते तब तुम अपनी महिमा को भूल जाते हो तुम्हारा महात्म्य तुम्हारा महात्म्य विलक्षण है देखो जो तुमसे प्रेम करता है वो भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है कैसे वो कहता है कि तुम बहुत मीठे हो बहुत सुंदर हो बहुत मधुर हो तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं सुंदर हूं मैं मधुर हूँ तुम्हारा प्रेमी कोई झूठ थोड़ी बोलता है तुम सचमुच बड़े सुंदर हो मधुर हो नीचे और जो तुमको छोड़ के चला जाता है वो भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है कैसे का तुम असंग हो मैं तुम्हारे पास रहू चाहे न रहूं तुम तो हो ही हो है ना जो तुमसे दुश्मनी करता है तो वो भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारे रहते वो अपने को सुरक्षित नहीं समझता इतनी ऐश्वर्यशाली हो तुम तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है जो तुमको छोड़ के जाता है वो भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है जो तुमसे प्रेम करता है वो भी तुम्हारी महिमा प्रकट करता है अनंत महिमा है तो नारायण क्यों ऐसा मानते हो कि मेरा जन्म होता है देखो ये मकान जितने बनते हैं ना तो इसमें मकान कैसा हो गए ये बात इंजीनियर बताता है और मिस्त्री उसको बनाता है लेकिन क्या माटी बनाते हैं इंजीनियर और मिस्त्री क्या पानी बनाते हैं क्या उसमें जो पत्थर लगता है सो वो बनाते हैं अरे वो तो पहले से है ना तो तुम वो तत्व हो जो सृष्टि बनने के पहले था और सृष्टि बनने के बाद भी रहेगा और जिसमें यह सृष्टि गढ़ी गई है कल्पित हुई है है ना वो उपादान वो मूल धातु तुम हो इसलिए जैसे बच्चे अज्ञानी अभिवेकी आकाश में समझते हैं कि बादल आ गया और बादल से आकाश ढक गया यथा गगन घन पटल निहारी और झम पे उभान कहीं है बिचारी घन छन्न गनक्षन दृष्टि ही घन छन्न मरकम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति बूढ़ा आंख के सामने आए बादल बोले सूरज जग गया बुद्धि में आया दोष और बोले आत्मा मलिन हो गई जिसको तुमने देखा नहीं उसको तुम्हें पापी समझने का क्या अधिकार है जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं उसको पुण्यात्मा समझने का क्या अधिकार है? है तुमने अपने आप को देख लिया तब अपने को पापी पुण्यात्मा समझा है कि केवल बाहरी चीजों को देख करके अपने को पापी पुण्यात्मा मान रहे हो एक आदमी दुखी था हो तो उसको एक बार समझाने लगा तो जब मैं समझाऊं पूछू कि तुम्हारी समझ में आया बोले था हाँ, मैं समझ गया और फिर हंसने लगे है ना? कोई दुख नहीं है महाराज बिल्कुल आप फिर दो मिनट के बाद फिर हो झरझर आंसू आंसू से गिरे, है ना? गिरा दुखी हाँ दो मिनट में तो खुश हो जाए और दो मिनट तो आप पूछो उससे कि अच्छा दो मिनट तुम सुखी दो मिनट दुखी ये ऐसा ही है जैसे घर में एक खटमल वाली टूटी खटिया होए